शिवानंद स्मृति संग्रह ब्रह्मज्ञ महापुरुष महाराज की स्मृति कथा कुछ दिनों तक मठ में रहने के अनंतर मैं सारगाक्षी आश्रम में भेजा गया किंतु थोड़े ही दिनों के अनंतर श्री श्री ठाकुर के उत्सव के पहले ही ब्रह्मचर्य लेने के लिए मैं मठ लौट आया महापुरुष महाराज को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा अभी तो तुम गए थे अब छठ लौट आए मैंने कहा गंगाधर महाराज के आदेश से ब्रह्मचर्य लेने में आया हूँ अब आपकी जैसी इच्छा हो ठीक समय पर ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण हो गया फिर मैं सारगाक्षी लौट गया गृह छोड़ने के कुछ समय बाद जब मैं सारगाक्षी आश्रम में था उस समय मेरे पिता ने एक वृद्ध पंडित पुरोहित को मठ में भेजा था ताकि मठ के अधिकारियों से कह कर वह मुझे घर लौटा ला सके पुरोहित महाशय राम नामी ओढ़े थे महापुरुष महाराज के पास जाकर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन करते ही महापुरुष महाराज ने उन्हें विशेष आदर के सामने विशेष आदर से सामने की बेंच पर बिठाया और तम्बाकू देने के लिए एक सेवक को आज्ञा दी महापुरुष महाराज के उनसे मेरे पिता की इच्छा जानकर इस ढंग से बातचीत कर उन्हें प्रसन्न किया कि वह बहुत आनंदित हुए और उनके संबंध में उच्च धारणा लेकर घर लौट आए मेरे पिता और माता ने उनके मुख से महापुरुष महाराज की सारी बातें सुनकर प्रसन्नता के साथ मेरे गिर त्याग का समर्थन किया किसी समय वृद्ध पुरोहित महाशय ने मुझसे भी महापुरुष महाराज की उच्च प्रशंसा की थी 1926 सौ ईस्वी के जून मास में महापुरुष महाराज मद्रास मठ गए थे स्वामी गंगेशानंद और स्वामी अपूर्वानंद भी साथ थे वहाँ से वह उटकमंड पहाड़ पर गए ठीक इसी समय मैं सारगाची से बैलून मठ आया जुलाई मास में पूज्यपाद राम कृष्णानंद महाराज के जन्मोत्सव के कुछ दिन पहले मैं मद्रास मठ में कर्मी के रूप में भेजा गया वहां जाते समय मैं जयराम बाटी पुकुर, भुवनेश्वर और पूरी धाम दर्शन करता हुआ गया पूजनी शरद महाराज ने उन सभी स्थानों के बारे में निर्देश तथा मार्ग परिचय बता दिया था उटकमंड में कुछ दिन निवास करके तथा वहाँ नए आश्रम की स्थापना का कार्य समाप्त करके महापुरुष महाराज पुनः मद्रास लौट आए उन दिनों में मद्रास मठ में श्री श्री ठाकुर की पूजा करता था हार्दिकता के साथ श्री श्री ठाकुर की पूजा करने के लिए वह मुझे बहुत उत्साह और साहस देते थे एक दिन एक भक्त ने उनसे आचार्य शंकर के विषय में चर्चा करते हुए कहा आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत में ऐसे मग्न रहे कि भक्ति भाव उनके अंतर में एकदम प्रगट ही न हुआ था मैंने उसके प्रतिवाद रूप से कहा आचार्य शंकर की गंगा स्तुति शिव पार्वती आदि के स्तोत्र हैं उनसे प्रमाणित होता है कि उनमें यथेष्ट भक्ति भाव था तब महापुरुष महाराज ने बहुत आनंद प्रकट करते हुए कहते कर, हुए कहा ठीक बताया है तुमने शंकर में भक्तिभाव अवश्य था अवतारी पुरुष में भक्तिभाव रहना ही चाहिए एक दूसरे दिन संध्या आरती प्रारंभ करने के पूर्व मद्रास मठ के नीचे के बड़े कमरे में वह एक आराम कुर्सी पर बैठे थे कुछ मद्रासी भक्त भी उनके पास थे महापुरुष जी ने मेरी ओर देखकर कहा बेटा थोड़ा तंबाकू तो लगा लाओ मैं झट जाकर तंबाकू लगा लाया इतने में श्री श्री ठाकुर की आरती आरम्भ हुई वह आरती आरम्भ होने के बाद साथ, साथ आँख मुदे आरती के अंत तक निश्चल बैठे रहे तब तक चिलम की आग बुझ गई तंबाकू पीना संभव न हुआ न फिर जाकर तंबाकू लगा लाया और तब उन्होंने पिया इन दिनों दोनों समय अनेक भक्त महापुरुष महाराज के दर्शन के लिए आते थे मठ आनंद के वातावरण से परिपूर्ण रहता था श्रीयुक्त पी पीसी राय बेंगलोर के कलकत्ता जा रहे थे रास्ते में वह मद्रास उतरे वहाँ के स्टूडेंट्स होम के कर्म सचिव उन्हें छात्रावास दिखाकर मद्रास मठ में महापुरुष महाराज से भेंट कराने के लिए लाए उन्होंने मिशन के की छात्रावास सेवा कार्य आदि की बहुत प्रशंसा की विदा लेते समय महापुरुष महाराज ने प्रफुल्ल चंद्र राय को प्रसाद देने के लिए कहा इस पर उन्होंने कहा अब प्रसाद खाने का वयस् नहीं है दांत भी नहीं है महापुरुष ने पूछा कितनी उम्र हुई है आचार्य राय ने अपनी उम्र बताई महाराज ने कहा मेरी उम्र इतनी है महाराज की उम्र जानकर आश्चर्य राय कुछ लज्जित से हुए पत्थर में उन्हें प्रसाद दिया गया उसे लेकर प्रणाम करते हुए वह चले गए मद्रास में रहते समय महापुरुष महाराज के निकट हमारे दिन पवित्र आनंद थे, बीतते थे अनेक भक्तों की दीक्षा भी हुई कुछ दिनों के बाद वह मद्रास से बंबई गए वहां से बेलूर मठ लौट आए स्वामी यतीश्वरानंद जी उस समय मद्रास मठ के अध्यक्ष थे उन्नीस ईस्वी से ही वह मुझे बेलूर मठ जाकर महापुरुष महाराज से सन्यास दीक्षा ले आने के लिए लगातार कहते थे मैं अपने को अयोग्य समझ कर अस्वीकार कर रहा था किंतु उन्होंने नहीं छोड़ा और कहा तुम्हारे ब्रह्मचर्य लेने के सात वर्ष हो गए हैं मैं लिखे देता हूँ कि तुम अब की बार मठ के से सन्यास दीक्षा लेकर जाओ उन्नीस ईस्वी के श्री ठाकुर उत्सव के पूर्व उन्होंने महापुरुष महाराज को मेरे संन्यास के संबंध में पत्र लिख दिया और मुझे मठ भेज दिया मठ में पहुंचकर मैंने महापुरुष महाराज को दंडवत प्रणाम किया तुरंत उन्होंने पूछा सन्यास दीक्षा लोगे मैंने उत्तर दिया मैं कुछ नहीं जानता आपकी जैसी इच्छा हो यथाथ मेरी सन्यास दीक्षा हो गई सन्यास के दूसरे दिन प्रातःकाल श्री श्री महापुरुष महाराज अपनी खाट के ऊपर विराजमान थे मैंने आँखें मूंदे प्रणाम करते हुए उनका चरण स्पर्श किया देखकर उन्होंने कहा आंख मूंद करके हूँ मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ मैंने पुनः आंख खोलकर उन्हें प्रणाम किया मठ में उन दिनों भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई थी पहले की तरह थोड़े से भक्त प्रसाद नहीं पाते थे दियेम भुज ताम का आनंद था क्रमशः एक एक कर बाबूराम महाराज श्री राजा महाराज शरद महाराज आदि दिवंगत हो गए श्री ठाकुर ने अब महापुरुष महाराज को केंद्र में रख एक विराट प्रेम का संचार संसार रचा है रोज ही दीक्षा दी जाती है मानो वह कल्पतरु बन गए हैं जो आता है उसी पर वह कृपा करते हैं उनकी कृपा की सीमा नहीं है मठ में सर्वत्र मानो आनंद का स्रोत बहता जा रहा है दुख क्लेश मात्र भी कभी नहीं है पूज्य महापुरुष महाराज के अहेतुक प्रेम के आकर्षण से चारों ओर के आश्रमों से साधु भक्त लोग मठ में आ रहे हैं और जा रहे हैं विश्राम के समय को छोड़कर महापुरुष महाराज का द्वार एकदम खुला है कोई भी जब चाहे उनके पास आ सकता है जब तक चाहे उनसे वार्तालाप कर सकता है वह भजन सुनना बहुत पसंद करते थे इस कारण प्रतिदिन ही मठ में भजन होता था आरती के समय को छोड़कर दिन में दो तीन बार वह जब जैसे रहते उसी भाव से भजन गाने का निर्देश देते थे प्रतिदिन प्रातःकाल उन्हें प्रणाम करते समय साधु भक्तों की भीड़ लग जाती थी लौकिक तथा आध्यात्मिक संबंधी सभी विषयों का उपदेश और परामर्श परीक्षा से सभी के आर्थिक और पारमार्थिक अभाव मोचन ही मानो उनके मात्र मातृहृदय का नित्य कर्म था उन दिनों सभी समझते थे कि मठ उनका अपना है मठ की उन्नति और अवनति का सारा दायित्व तो अपना ही है ऐसे आनंदमय तथा उन्मुक्त वातावरण में बहुत ही आनंद से हमारे दिन बीतते थे इस समय एक बार मैंने पूजनी गंगाधर महाराज का दर्शन करने के लिए सारगाछी आश्रम पहुंचा। वहां से लौटने पर महापुरुष महाराज ने कहा सुरेश जतीश्वरानंद के पत्र भेजा है तुम्हें शीघ्र मद्रास जाना होगा और साथ ही साथ जाने का दिन भी निश्चित कर दिया इससे पहले तब तक भी मद्रास से पत्र नहीं आया था एक दिन आरती के पूर्व में उनके पास बैठा था वह उन दोनों दिनों प्रायः अपने कमरे की छत के दक्षिण बगल के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठे रहते थे वहाँ से वह संध्या आरती के समय ठाकुर मंदिर में श्री श्री ठाकुर को तथा भजन गाने वाले साधु ब्रह्मचारियों को अच्छी तरह देख सकते थे आरती के आरम्भ होते ही मैं उठकर मंदिर की ओर जाने लगा इतने में हुआ बोल उठे मेरे पास रहोगे मैं उस समय उसका आशय नहीं समझ सका बाद में जान गया कि वह मुझे अपना सेवक बनाकर मठ में रखना चाहते थे मेरे ऊपर उनकी दया असीम और अनंत थी किंतु उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ मैं मद्रास मठ लौट गया वह मेरे पत्रों के उत्तर में मुझे बहुत स्नेहा आशीर्वाद जताकर पत्र भेजते थे उनसे फिर मेरी भेंट नहीं हुई किंतु उनका अहेतुक स्नेह फिर के लिए मेरे शरीर और मन को आनंद से प्लावित कर रहा है